नमस्कार आप सभी बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में आशा करता हूं आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और सबसे पहले तो आज हमारा विशेष बातें मुलाकात इस कार्यक्रम का सवा एपिसोड पूरा हो रहा है और इसके खास हमारे मेहमान है दिनेश मोबिया और रोशनी जी हमारे साथ मणिपुर से जुड़ गई है और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे क्योंकि आज 26 जनवरी भी है गणतंत्र दिवस है आप सभी को गणतंत्र दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं है करते हैं और आइए भारत के संविधान को हम लोग आत्मसात करते हुए आज के इस कार्यक्रम को सुनेंगे समझने की कोशिश करेंगे और दिनेश भाई नवोदिया से हम लोग काफ़ी बातें करेंगे उनकी बातों से आप सभी को मोटिवेशन मिलेगा और निश्चित तौर पर क्योंकि चेंबर ऑफ कॉमर्स में विशेष रूप से इनका अपना जो है प्रतिनिधित्व निभाते हैं और काफी लोगों की सेवाएं की हैं और अलग अलग इंडस्ट्रीज जो भी है उसमें कैसे वो सेटअप हो कैसे वो सफल हो इसके लिए इनका मार्गदर्शन हमेशा बना रहा है और आगे भी सबको मिलता रहेगा तो है हमारे साथ दिनेश भाई है, जिनको आप सभी पहचान की जरूरत में जिनके नाम से ही सब कुछ समझ में आ जाता है कि ये कौन व्यक्ति है तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत दिल से मैं स्वागत करना चाहूंगा आज के इस लाइव सेशन में दिनेश भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे आप? फाइन, अच्छे है आपदम भाई और मैं चाहूंगा कि आप अभी वर्तमान में आपके परिवार में कौन कौन है आपके साथ में और वर्तमान में आप कहाँ पर है थोड़ा सा बताइए कुटुम्ब में रहते हैं दो भाई है दो बहन है दोनों भाई साथ में रहते हैं फाधर भी साथ में है माता जी का अवसर हो गया है हुँ। और दोनों भाई को एक लड़की और लड़का चार बच्चे हैं और मेरी लड़की की शादी ऑलरेडी हो गई वो अभी साउथ अफ्रीका जोनिसबर्ग में है लड़का डायमंड अच्छा, अच्छा। इंडस्ट्री के साथ मेरे बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है हुँ, और हुँ, मेरे भाई का लड़का स्कूल बिजनेस के अंदर अभी वो स्कूल संभाल रहा है और लड़की की शादी है वो भी सूरत के अंदर यहाँ हुई है वो लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए है ऐसे फूल मिला के तो नौ लोग अभी हम घर के अंदर संयुक्त फैमिली में सूरत में निवास कर रहे हैं <laughs> क्या बात है बहुत ही अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर आपकी फैमिली के बारे में सुनकर क्योंकि आज के समय में ज्यादातर सभी लोग जो हैं हैं न्यूक्लियर होते जा रहे माना फैमिली छोटी छोटी होती जा रही है और ज्वाइंट फैमिली में रहना अपने आप में एक सौभाग्य की, की बात हो गई है और खुशी की बात है कि आप अभी भी ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं और अच्छा लगा और आपके सभी परिवार वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाय करते हैं रेडियो मधुबन की ओर से और आज है खुशी है कि आप हमारे साथ जुड़ गए हैं और थैंक यू टू संगीता बहन जिन्होंने आपके साथ हमें जोड़ा और मैं चाहूँगा कि दिनेश भाई जैसे कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और आपका अलग अलग आप मल्टीपल बिजनेस करके मेरे ख्याल से यहाँ पहुँचाओ ये मैं समझ रहा हूँ और शुरू शुरू ये इंडस्ट्रीज में आना और फिर ये सारी चीज़ें करना आ, बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम है बहुत स्ट्रगल किए होंगे आपने तो शुरू शुरू का लाइफ थोड़ा सा बताइए हमें कि <laughs> कैसे आपने इन सारी चीजों को यहाँ तक पहुंचने में जो आपका जो माइलस्टोन्स छोटे छोटे आए होंगे, उनके बारे में भी बताइए और शुरू कहाँ से हुआ कहानी <laughs> वो बताइए। कहानी तो ऐसे देखे तो फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे हाँ गाँव के अंदर सौराष्ट्र के भावनगर डिस्ट्रिक्ट के, के अलग अलग तालुका लेवल पर सर्विस कर रहे थे तो प्राथमिक एजुकेशन अलग अलग गांवों के अंदर अलग अलग स्कूल के अंदर हुआ मैंने मेरा ग्रेजुएशन कर्णावती से किया हुआ है पास्ट मैंने गुजरात कॉलेज से किया है और बाद में मैंने एम एच किया है मास्टर ऑफ सोशल वर्कर गुजरात विद्यापीठ में जिसने जो ये विद्यापीठ अपने पूज्य महात्मा जी पूज्य गांधी जी ने स्थापना की थी और मैंने 1981 में वहाँ एडमिशन लिया था पूरे गुजरात के अंदर सिर्फ 20 सीट थी और कम से कम 10,000 स्टूडेंट इसमें अप्लाई होते थे तो मेरा मास्टर डिग्री मैंने गुजरात विद्यापीठ में से प्राप्त की है और बाद में मैंने 6 महीना तक जूनागढ़ के अंदर एज ए प्रोफेशन ट्रेनिंग के हिसाब से जेलर सुपरिंटेंडेंट की और नेहरू विवाह केंद्र में ट्रेनिंग ली थी जूनागढ़ के अंदर वो टाइप पे सूरत के अंदर हमारे रिलेटिव रहते थे वो लोग यहाँ मेडिकल स्टोर स्टार्ट किया था जो संभाल रहा था वो व्यक्ति छोड़ के निकल गया मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था जॉब के अंदर और मैं नाइनटीन एटी के अंदर सूरत के अंदर लालगेट के ऊपर एक सूरत मेडिकल स्टोर था बहुत बड़ा उसको संभालने के लिए मैं यहाँ सूरत आ गया जब सूरत में आया तो यहाँ मेरा कोई अपना नहीं था मेरी रिलेशन वाले लोग रहते थे और उसके साथ रहके मैंने मैंने नाइनटी एन नाइन फोर तक मैंने हैंडल किया लेकिन मैंने एम एस किया था मन में कुछ सामाजिक भावनाओं के साथ मैं यहाँ आया था तो मैंने यहाँ अलग अलग सामाजिक संस्थाओं के साथ काम भी स्टार्ट किया और इस दरम्यान मैंने एक आकार अप करके यहाँ स्थापना की इसमें कम से कम डेढ़ लोग थे युवान लोग हर महीने कुछ न कुछ बचत करके 500 या हजार रुपया निकाल के हमने बहुत अच्छी क्लब यहाँ सूरत वरासा रोड में बनाई थी उसके माध्यम से लोगों के साथ कॉन्टेक्ट में आए और वो टाइम के बीच में 1984, 1994 के बीच में मेरा छोटा ब्रदर घनश्याम उसका टीकू नाम है उसको मैंने बिजनेस के लिए यहाँ सूरत बुला लिया और पहचान बहुत अच्छी हो गई थी सोशल एक्टिविटी के कारण तो मेरे रिलेटिव के वहां उसको ट्रेनिंग दिलवाया डायमंड के अंदर और वो भी बहुत अच्छी तरह से सीख गया और नाइनटीन नाइन्टी टू में उसने अपना खुद का कारोबार स्टार्ट किया उसको लगा कि अभी कोई एक अंगत व्यक्ति की जरूरत है तो मुझे डायमंड इंडस्ट्री में नाइनटीन नाइन्टी में मैंने एंट्री किया एक साल तक उसके साथ रह के मैंने बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग लिया और ट्रेनिंग के अंत में नाइन के अंत में मैंने पहली ट्रिप बेल्जियम जो हमे डायमंड इंडस्ट्री का हब बनता गिना जाता है रब रब के के के लिए लिए मैंने मैंने 1994 के एंड में मैंने में गया रब करने के लिए। वहां से मेरी जर्नी डायमंड अच्छा, और मैनुफेक्चरिंग भी स्टार्ट किया और नाइनटीन नाइनटी फाइव के अंदर सूरत डायमंड एसोसिएशन बहुत ही बड़ा एसोसिएशन है पूरे भारत का पहले ही साल मैंने मेंबरशिप लिया उसका और मैंने मेंबरशिप लेने के बाद तुरंत ही मुझे सेक्रेटरी बना दिया गया और छह अच्छा अच्छा। साल तक मैंने सूरत डायमंड एसोसिएशन का सेक्रेटरी पद निभाया उसके दरमियान मैंने सूरत डायमंड एसोसिएशन को संगठित करने में बहुत अच्छा रोल निभा के और डायमंड इंडस्ट्री का खास करके लेबर का जो भी प्रॉब्लम रहता था ऐसे लेबर यूनियन मैंने नहीं बनने दिया सूरत डायमंड इंडस्ट्री गुजरात के अंदर डायमंड इंडस्ट्री का एक भी लेबर यूनियन नहीं है लेबरों का जो भी प्रॉब्लम रहता था मैं के, के, के आज तो तो तक डायमंड इंडस्ट्री में ऐसा कोई लेबर यूनियन डायमंड इंडस्ट्री में नहीं है नहीं सब लोग ख्याल बहुत अच्छी तरह से रखते थे तो रखने की कोई जरूरत नहीं थी और खास करके तो तो मैं 1984 के बाद यहाँ एक्टिविटी में कर्णावती में भी आरएसएस के साथ जुड़ा हुआ था मैं विश्वेंदु परिषद में पहले से ही काम कर रहा था और सूरत में आके भी मैंने विश्वेंदु हिंदुत्व का काम, तो संगठित करने का काम मेरा यहाँ भी मैंने चालू रखा था उसके भी मुझे जिम्मेदारी सूरत महानगर की दी गई थी सेक्रेटरी की और ट्राइबल एरिया के अंदर मैंने बहुत अच्छा काम किया एकल विद्यालय का वहाँ को बच्चों को एजुकेशन के लिए वन टीचर के नाम से चल रही है भारत विद्या भारती के नस्ट ना, के नाम सेक्टिविटी मेरे वर्क के साथ मैंने स्टार्ट ही रखी थी उसका बेनिफिट मुझे भी मिला और इसलिए मेरा सब लोग के साथ इतना अच्छा कांटेक्ट हो गया था कि मैं किसी भी ऑफिस के अंदर मुझे जाना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी या सोशल एक्टिविटी के लिए या बिजनेस के लिए या कुछ हेल्प के लिए जाना है तो मैं आराम से सब जगह पे जा सकता था और कोऑर्डिनेशन करके पूरी डायमंड इंडस्ट्री को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए मैंने बहुत अच्छी तरह से कोर्डिनेशन करके सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाया और सूरज डायमंड एसोसिएशन को इस हाइट पर लेके गए कि आज की तारीख में सूरत डायमंड एसोसिएशन की कोई भी बात सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी बात रखते तो है तो उसको माननी ही पड़ती है कारण की इस तरह से हमने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था और इस टाइम के दरमियान अलग अलग कुदरती आफतें भी आई थी सूरत महानगर के अंदर वो प्लेट की आफत फ्लड की है तो उसमें भी बहुत अच्छा रोल हमने आकार स्पोर्ट क्लब के माध्यम से सूरत डायमंड एसोसिएशन के माध्यम से बहुत अच्छा रोल निभाया था लेट के टाइम हम भी सूरत छोड़ के नहीं गए थे यहाँ सूरत में ही थे आप आकार स्पोर्ट क्लब के डेढ़ सौ मेबर हमने रात दिन यहाँ सफाई के लिए काम किया था तो ये सब खास करके गुजरात विद्यापीठ या जो महात्मा गांधी जी की स्थापी हुई विद्यापीठ में एजुकेशन लिया था उसके कारण बेनिफिट ये रहा डाउन टू अर्थ रहे वहाँ एजुकेशन के सिस्टम बहुत अच्छी थी वहाँ जो भी काम करना है खुद से करना था आज वहा कपड़े भी जो लेना था तो सुबह में आधा घंटा आपको सूत कांटनी पड़ती थी और सूत काटने के बाद जो भी आटी आपकी एकत्रित होती थी वो आंटी जमा करके उसमें से कपड़ा लेना और उसमें से ही कपड़ा पहनना सुबह के अंदर रसोई बनाना सफाई करना ये सब इतना एक्टिविटी वहां होती थी तो लाइफ के अंदर कोई भी परिस्थिति के अंदर हम काम कर सकते थे उसका मुझे बेनिफिट बेल्जियम में भी मिला वहाँ खाने की बहुत दिक्कत थी नॉन वेज तो वहाँ मेन खुराक था वेजिटेरियन तो बहुत कम जगह पे मिलता था तो हमने खुद का वहाँ एक अपार्टमेंट छोटा सा लिया और वहाँ खुद ने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया उसके बाद कहीं लोगों ने अपना किचन भी अलग अलग जगह पे देख के लोगों ने वेजिटेरियन फूड बनाना वहाँ स्टार्ट करके जो दिक्कत आ रही थी वहाँ लोगों को दिक्कत भी दूर हो गई लोगों और अपना खाना अपने हाथ से बना के लोग वहां शाम को अपना भोजन करते थे क्योंकि पूरे दिन तो मार्केट के अंदर घूमना रहता था सुबह में ब्रेकफास्ट करके तो ऐसे एक्टिविटी के माध्यम से लोगों को और इंडस्ट्री को कैसे हेल्प कर सके हम्म हम्म वो मेरा प्रयत्न रहा है सूर्य एसोसिएशन के बाद में मैंने एज ए वाइस प्रेसिडेंट की तरह से चार साल काम किया और बाद में प्रेसिडेंट भी आठ साल तक रहा सूर्य एसोसिएशन का और मैंने देखा वर्करों के एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी आज डायमंड इंडस्ट्री के अंदर युवान वर्ग सब लोग तो एक देखा मैंने के मेडिकल के लिए लोग बहुत परेशान हो रहे थे आज युवान वर्ग है तो एक एकाद साल के अंदर शुभ प्रसंग घर पे आता है शायद वो डिलीवरी के है तो डिलीवरी के अंदर हमने देखा के वर्कर बहुत परेशान हो रहे हैं आज एवरेज हम पंद्रह रुपया पगार वर्कर का गिनते है तो अभी सालाना डेढ़ पगार उन लोगों का होता है लेकिन जब घर पे ऐसे कोई सिचुएशन मेडिकल के आ जाती है तो कम से कम नॉर्मल डिलीवरी के अंदर भी पच्चीस था यानी कि उसका बजट का पूरे साल का तैतीस परसेंट मेडिकल लाइन में खर्च हो जाता था और शेजरियन शायद आ गया तो सेजरियन इनका तो एक लाख रुपया तक उन लोगों का खर्च होता है तो ये पूरी बात देख के हमने ये सोचा की खुद की हॉस्पिटल क्यों ना बना ले सूरज डायम से और हमने 125 बेड के हॉस्पिटल बनाई अच्छा, आज की अच्छा। तारीख में हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी अठारह सौ रूपया फिक्सरियन पांच हजार फिक्स अठारह सौ में भी लड़के का जन्म हुआ तो फ्री ऑफ उप चार्ज ऊपर से 10000 का बॉन्ड देते ऐसे ही स्कीम हमने सेजरियन में भी रखा है लड़के का जन्म हुआ फ्री ऑफ चार्ज और ऊपर से दस का बॉन्ड <laughs> तो आज की तारीख में पूरे सूरत शहर के अंदर हर रोज के पंद्रह से बीस डिलीवरी अपनी हॉस्पिटल में होती है और वहां फुल टाइम डॉक्टर हैं अलग-अलग प्रकार के खास करके रेडियोलॉजिस्ट पैथोलॉजिस्ट गायनक तीन डॉक्टर है चिल्ड चाइल्ड स्पेशलिटी तीन है और फिजिशियन है ऑर्थोपेडिक है तो ऐसे पूरा डिपार्टमेंट हर डे के पांच से छह के ओपीडी रहती है दे, दे, दे, दे. या कोई केस आता है तो सूरत शहर के अंदर आपको एमडी एमएस या दूसरे को लोगों को बताना तो 800 रुपया तो नया फाइल निकालने के लोग लो को चाट लेते हैं तो यहाँ मैंने 100 रुपये में ही हम उसकी फाइल निकाल के उसके आरोग्य सेवा हम करते सिर्फ 100 रुपया में एक्सरे 200 सौ रुपये में सोनोग्राफी तो ये प्रोजेक्ट इतना अच्छा सक्सेस हुआ तो एक दिल को इतनी खुशी मिली कि नहीं चलो हमने कुछ वर्कर के लिए किया ये सबके लिए है हम हेरे हॉस्पिटल के अंदर ऑप्थोलॉजिस्ट भी है मोतिया और वेल का ऑपरेशन फ्री ऑफ चार्ज में करते हैं कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं और एन आई बालक का जन्म होने के बाद थोड़ी दिक्कत है तो इन लोगों को कांच की पेटी में रखना पड़ता है तो उसका खर्च भी बहुत लगता है वो भी हमने फ्री ऑफ चार्ज में यहाँ हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो इस तरह से पूरे वर्कर जो है या डायमंड का हो या रियल एस्टेट हो या टेक्सटाइल हो सबके लिए खुला है तो ये प्रोजेक्ट सक्सेस बहुत अच्छा हुआ और इसके कारण लोगों को भी हम अच्छी तरह से हेल्प भी कर रहे हैं और लोग उसका बेनिफिट बहुत अच्छी तरह से ले रहे हैं खास करके जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में मैंने भी जेम्स एंड ज्वेलरी प्रोमोशन काउंसिल है वो पूरे भारत के कॉमर्स ऑफ मिनिस्ट्री के अंतर्गत है उसमें जो एक्सपोर्टर है वो लोग वॉटर्स रहते हैं और वो लोग वाटिंग के आधार पर हर साल एक रीजनल चेयरमैन की इलेक्शन होती है लेकिन छह साल से मेरे रीजनल चेयरमैन मेरे सामने आज तक किसी ने कोई फॉर्म भरा नहीं है बीन एयरपी मैं <laughs> उसमें चुटके आ रहा हूं लेकिन मैंने डायमंड इंडस्ट्री के लिए जो भी रिक्वायरमेंट थी वो मैंने यहाँ फिलफुल करने के लिए बहुत अच्छा काम किया है आज रूरल एरिया के मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट कोई भी स्कीम निकालती है तो गवर्नमेंट उसकी फ्रेम बनाती है यह फ्रेम के अंदर आपको काम करना है लेकिन मैंने गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम बना दिए कि गवर्नमेंट ने मेरे फ्रेम ने गवर्नमेंट में अप्रूव दिया कि भाई दिनेश जी आपने जो स्कीम बनाई है वो हम अप्रूव करते हैं और आज कॉमन फैसिलिटी सेंटर सीएफसी हम बोलते हैं उसको तो आज जूनागढ़ अमरेली पालनपुर विश्वनगर राजकोट अहमदाबाद सब जगह पे सी का कार्यरत हो गया है छह करोड़ के अंदर यह सी हम कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाते हैं वहाँ लोकल इंडस्ट्री के जो भी रिक्वायरमेंट है उसके मशीन के उसके आधार पे हम उसको परचेज करके पूरा सेंटर बना के लोकल एसोसिएशन को हम हैंडओवर कर देते हैं और वो लोग उसको ऑपरेट करते हैं तो जिन लोगों को सूरत महानगर जैसे सिटी के अंदर वो डायमंड की प्रोसेसिंग का काम करने के लिए आना पड़ता था टाइम वेस्ट हो रहा था एक्सपेंस लग रहा था तो ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर के आधार पे वहाँ लोकल इंडस्ट्री को बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है और ये पूरी स्कीम इतनी सक्सेस गई तो भारत सरकार ने पूरे भारत की इम्प्लीमेशन करने के लिए बोला हमें कि आप पूरे भारत के अंदर ये स्कीम इम्प्लीमेशन करवाइए आज पूरे भारत अंदर के अंदर जेम्स एम ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के माध्यम से अलग अलग जगहों पे ये कॉमन फैसिलिटी का काम चल रहा है और सबसे बड़ी दिक्कत एमएसएमई सेक्टर के लोगों को थी उन लोगों को रब परचेज करने के लिए विदेश में जाना पड़ता है दुबई अफ्रीका बेल्जियम कैनेडा ऑस्ट्रेलिया के जहाँ रो मटेरियल की अवेलेबिलिटी है तो यहाँ सब लोगों को महीने के अंदर दस दिन पंद्रह दिन उसको जाने आने का बहुत दिक्कत होती थी तो ये बात भी हमने सरकार के ध्यान पे लाई कि भाई ये छोटे छोटे लोग ट्रेवलिंग करके उसमें एक्सपेंस लगता है आप ऐसा कुछ फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड कीजिए जिसके कारण यहाँ कुछ फैसिलिटी क्रिएट हो जाए दो साल की मेहनत के बाद आज मुझे सफलता मिल गई सूरत इंटरनेशनल सेंटर हमने बनाया है गुजरात इराबूस में इच्छापुर में वहां अभी आठ कंपनी विदेश की माइनिंग कंपनी अपना माल यहाँ लेके आ सकेगी और यहाँ छोटे छोटे व्यापारी ये माल देख पाएंगे बाद में ऑनलाइन उन लोगों को बिट करनी पड़ेगी तो इसके कारण बहुत बेनिफिट ये रहेगा कि अभी ट्रैवलिंग कम हो जाएगा लोगों का ट्रेवलिंग बच जाएगा लोगों का परिस्थिति के अंदर कोई फ्लाइट चालू नहीं है तो आने जाने की बहुत दिक्कत है तो ये सेंटर भी हमने स्टार्ट करवा दिया ये अभी 10 दिन में स्टार्ट हो जाएगा क्या तो बात? इसके कारण यहाँ अलग अलग विदेश के माइनर यहाँ रफ लेके आएंगे और यहाँ से रफ अवेलेबिलिटी हो जाएगी तो ये और बाद में सदन गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में लोग बोल रहे थे कि भाई आपको ये इंडस्ट्री का इतना अच्छा प्रतिनिधित्व कर रहे हो आपको भी आना चाहिए तो मैं कहूँ भाई ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो बहुत बड़ी बड़ी संस्था है और इसमें तो इसी साल पूरे भारत के सबसे पुरानी चैम्बर सदन गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स है तो उसमें भी सब लोगों के जो यंग जनरेशन है मेरे बाकी के लोग उन लोगों ने कह भाई आप एंटर होजिए तो हम सब को भी बेनिफिट मिलेगा तो दो साल पहले मैंने वो सदन गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इलेक्शन लाइव अभी इतना इलेक्शन कभी वोटिंग इतना नहीं हुआ था इतना बड़ा वोटिंग हुआ और मैं अच्छे मार्जिन के साथ भारत के अंदर सबसे पहले बी टू बी एग्जिबिशन हमने सूरत के अंदर किया है आज तक कोविड नाइन्टीन के नौ महीने के अंदर एक भी एग्जिबिशन पूरे भारत में नहीं हुआ है लेकिन ये सूरत के अंदर हमने सीटेक्स टेक्सटाइल uh, इंडस्ट्री के रिलेटेड जो मशीनरी आती है हुँ, इनका एग्जिबिशन किया तीन दिन का और सरकार ने भी स्पेशल परमिशन दिया और भारत सरकार के टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति जी ईरानी भी आए थे उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से नोन लिया और तीन दिन के अंदर 22,000 लोगों ने विजिट भी किया और इसमें सात करोड़ से ज्यादा लोगो को बेनिफिट मिला और लोगों को ऑर्डर भी मिला लेकिन ये कोविड नाइनटीन के परिस्थिति ने हमें चैंबर के माध्यम से बहनों के लिए बहुत अच्छा काम किया है फ्री mm -hmm. ऑफ चार्ज में हमने एग्जिबिशन लगाया बहनों के जो होम प्रोडक्ट बनाती mm -hmm. अपने घर में रहकर जो प्रोडक्ट बनाती है उन लोगों को सेल का मार्केट नहीं मिल रहा था mm -hmm. तो आज हमने छह अलग अलग जगहों पर मेला लगाया कम से कम आठ से ज्यादी बहनों ने पार्टिसिपेट किया अपनी खुद की प्रोडक्ट वहां पर रखी और उसमें बेनिफिट इतना अच्छा रहा ये जो बहन कभी बाहर नहीं निकली थी अपने पास स्किल थी अपने पास कुछ हुनर थी वो हुनर के आधार पे उन बहनों ने भी बहुत अच्छी अच्छी अलग अलग चीज बनाई हुई थी वो लोगों के सामने आई लोगों ने परचेज किया और अभी उन लोगों को ऑर्डर भी मिल रहा है बहनों को तो क्या पूरे ऑर्गेनाइज जो किया है हमने एक भी पैसा बहनों के पास से नहीं लिया है आज की तारीख में भी सूरत के अंदर ये अभी एग्जिबिशन चल रहा है और साथ में रोजगार मेला भी लगाया तीन रोजगार मेला लगाया इसमें आठ हजार से भी ज्यादा लोग आए और ये रोजगार मेला के माध्यम से मुझे खुशी इस बात की तीन हजार लोगों को हमने डायरेक्ट प्लेसमेंट दिलवाया है हम्म तो ये कोविड नाइन्टीन के परिस्थिति के अंदर लोगों को कैसे हेल्प कर सके और कैसे बेनिफिट दिलवा सके वो चैम्बर के माध्यम से हमने भी बहुत अच्छी तरह से प्रयत्न किया है इसमें लोगों का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है और एक लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है hmm. कोविड कोविड के के परिस्थिति अंदर भी भी का का रूल्स का पालन करके भी, हम कुछ hmm. कुछ कर सकते हैं तो ये सब अलग अलग माध्यम से इंडस्ट्री को कैसे आगे ले सके लोगों को कैसे हेल्प कर सके ये सब hmm. बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये कार्यरत रहा है नाइनटीन नाइनटी सेवन में हमने देखा के एजुकेशन बहुत महंगा है सूरत hmm. के अंदर मैंने एक छोटे से स्कूल की स्थापना की श्रेष्ठ स्कूल के नाम से आज मुझे इस बात बताते है कि आज पूरे गुजरात के अंदर ग्रुप जो मेरा अड़तीस हजार से जाति स्टूडेंट मेरे स्कूल के अंदर एजुकेशन ले रहे हैं और पांच साल से पूरे गुजरात के अंदर टेंथ और ट्वेल्थ के कॉमर्स या साइंस के रिजल्ट में हम फर्स्ट हैबाद जैसे आठ आठ दस दस जिल्ला मिलके भी ए ग्रेड नहीं लाते इतने स्कूल के बच्चे है और फी का स्कॉलरशिप हम करोड़ से भी से खुद देते है बच्चों को भाई आज स्टूडेंट हुनर उसमें हुनर है वो कुछ कर सकता है पर लेकिन फी का पैसा नहीं है तो हम उसकी फी भी नहीं फ्री ऑफ चार्ज में उसको एजुकेशन देते है तो कम से कम तीन से चार करोड़ हर साल हम ऐसे बच्चे को पढ़ाने के लिए उसको आगे ले, ले जाने के लिए हम उन लोगों का हेल्प करते हैं तो ऐसे एक एम एस का जो कॉन्सेप्ट था मास्टर ऑफ सोशल वर्क का गांधी जी के विचारधारा के साथ जुड़े हुए ये पूरी यूनिवर्सिटी है तो ये कुछ न कुछ करने का हर टाइम माइंड में रहते कुछ लोगो के लिए कुछ करना चाहिए और जो लोग किसी के पास जा नहीं सकते हैं, उसके कौन सुनेगा वो तो बोल भी नहीं सकते हैं, जा भी नहीं सकते हैं, तो इसके लिए ऐसी कुछ फैसिलिटी क्रिएट करें कि उसको बोलना भी नहीं पड़ेगा किसी के पास जाना भी नहीं पड़ेगा जाना भी नहीं पड़ेगा हम उसको सपोर्ट कर पाएंगे जी जी जी दिनेश भाई बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आपकी यात्रा के बारे में और आपकी सेवाओं के बारे में आपने बताया स्कूल महिलाओं के लिए और हॉस्पिटल्स ये सारी सेवाएं आपने शुरू की सूरत में जिससे वर्कर लोगों के जो प्रॉब्लम्स थे वो आपको सबसे सब पहले नजर आ गया और फिर उसके लिए आपने इनिशियटिव लिया जहाँ पर वर्कर्स का प्रॉब्लम फिर ज़ीरो होने लगा और फिर इस तरह से आप आगे बढ़े बहुत ही अच्छा लग रहा है और ख़ास करके बच्चों के एजुकेशन के लिए और बच्चियों के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं ये अपने आप में ये एक का अनूठा काम है और मुझे खुशी तब हुई कि आपका जो बनाया हुआ प्लान है उसे गवर्नमेंट ने साइन कर दिया और बोला कि यही चलेगा तो बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि कॉमन मैन हर इंसान के बारे में अपनी लाइफ को अच्छी तरह से देखा होता है और जब वो प्लान करता है तो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं उसमें समाज का हित होता है और वो नेचुरली सब तक आसानी से पहुंच सकता है वो प्लान क्योंकि अगर सरकार में ऑफिसर अगर कोई प्लान बनाता है तो ऑफिसर लेवल पे सोचेगा तो इसीलिए वो थोड़ा सा यूनिक नहीं होता और लोगों तक वो योजनाओं का लाभ नहीं मिलता तो निश्चित तौर पे कॉमन मैन जब इस चीज को समझता और बनाता है तो वो कॉमन मैन के बेनिफिट के लिए होता है और सहज रूप से सबको उसका लाभ मिलता है तो ये एक अच्छी बात आपकी लगी मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आइए आपके लिए विशेष हमारे पास दो कलाकार जुड़ गए हैं एक अनुजा लोकड़े पूना से हैं एक्ट्रेस हैं योगा टीचर हैं योगा ट्रेनर हैं और मैंने खास बुलाया उनको कि भाई आज हमारे साथ दिनेश भाई जी आ रहे हैं सूरत के और मैं कि जिस तरह से हमारा ये सवा एपिसोड भी पूरा हो रहा है ये भी एक खुशी का दिन है और डबल खुशी इस बात की है कि आज गणतंत्र दिवस है तो एक सेलिब्रेशन भी है <laughs> तो अनुजा जी कैसे है आप बहुत बढ़िया नमस्ते रमेश जी नमस्ते दिनेश जी दिनेश भाई की इतनी बड़ी जर्नी सुन के बहुत ही अच्छा लगा बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं कि जिनके बारे में हमें पता नहीं है मैं मुंबई से हूँ और हम लोग छोटी छोटी तौर पे काम करते हैं तो मैं चाहती हूँ अभी इनकी बातें सुन के पहले तो सबको हैप्पी रिपब्लिक डे और रमेश जी और उनके चैनल को बातें मुलाकातें की सौ एपिसोड पूरी करने के लिए बहुत बहुत बधाई बहुत तह दिल से इतना मजा आता है इनके साथ जुड़ने के लिए मैं बहुत से प्रोग्राम में आती हूँ इनके मेरा खुद का भी प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया है तो बहुत मजा आता है तो मैं भी काम करती हूँ एनजीओस के लिए दिनेश भाई डिजायर सोसाइटी करके हैं एच पॉजिटिव बच्चे हैं उनके लिए और कुछ आदिवासी बच्चे है उनको स्पीच एंड ड्रामा सिखाती हूँ और उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप हमें भी मदद करें हमको भी मदद की बहुत जरूरत है आप इतना बड़ा काम करते हैं तो हमारे बच्चों के लिए और एज एन एक्टर तो ये पूरे कोविड के दरमियान एक्टर्स लोग जो है जिनकी फैमिलीज यहाँ पर नहीं है मुंबई में कहाँ कहाँ से आए हुए हैं उनको बहुत ही आ, दुख झेलना पड़ा पैसों की कमियों की वजह से और हमारे पूरी जो इंडस्ट्री है उसमें अनसर्टेटी बहुत है बड़े बड़े एक्टर्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते जो छोटे मोटे एक्टर्स हैं कहां-कहां से आते हैं अपना करियर बनाने मुंबई जैसे शहर में मैं दिनेश भाई से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी इस प्रोग्राम में कि आप जरूर <laughs> हमको कुछ मदद कीजिए क्योंकि अपना इतना बड़ा काम है सबके लिए आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं <laughs> इंडस्ट्री इंडस्ट्री के माध्यम से आदिवासी विस्तार के अंदर हाँ. 110 हॉस्टल दस हॉस्टेल अभी 90 हॉस्टल नब्बे बन गई है Very एक मेरे, okay. मेरे, मेरे खास फ्रेंड है केशु भाई भगत करके अच्छा. उसका कॉन्सेप्ट ऐसा है की लगभग कम से कम एक हॉस्टल बनाने के पीछे 40 से 50 लाख का खर्च होता है okay. उसका 50 परसेंट खर्च हो देंगे और पचास जो दूसरा व्यक्ति देंगे उसका नाम वहां पे रहेगा Okay. तो आज पूरे ट्राइबल गुजरात के जो पूरे ट्राइबल एरिया है दक्षिण गुजरात के अंदर नब्बे हॉस्टेल ऑलरेडी बन गई है पांच हॉस्टेल का ऑलरेडी काम चालू है तो ऐसे यहाँ के कुछ कीजिए मुंबई वालों के लिए भी कुछ कीजिए इंडस्ट्री के <laughs> साथ <इसनी इंडिस्टेके laughs> जुड़े हुए बहुत हमने प्रवीण शंकर पेंडिया जी है आप भारत डायमंड उसकी ऑफिस है वो भी ये कार्य के अंदर बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए तो वो वो उसके साथ साथ मैं उसका नंबर आपके साथ शेयर कर कर दूंगा वो आपको वहां से बहुत बहुत अच्छी हेल्प सकते हैं बिल्कुल थैंक यू वेरी मच <laughs> अच्छा लगता है जब कोई मदद का हाथ आगे करता है आप जैसे लोग हैं तो कितनी सारी संस्थाएं चल रही है और आदिवासी बच्चे हैं एचआईवी पॉजिटिव बच्चे है उनके तक आप पहुँच रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ा काम आप कर रहे हैं और मैं बहुत खुश नसीब हूँ की रमेश जी ने आज मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया आपके साथ मिला तो रमेश जी थैंक यू वेरी मचा जी जी तो आइए आगे बढ़ते हैं और संगीता जी ने एक सवाल पूछा है और शिवा मुरली हैदराबाद से उन्होंने मैसेज किया है गुड मॉर्निंग हैप्पी रिपब्लिकन दे करके लिख के भेजा है और संगीता जी का सवाल दिनेश भाई आपके लिए है वो लिखते हैं कि आपने इतना कुछ किया है तो प्रॉब्लम्स तो आई होगी स्ट्रगल भी किया होगा वो एक्सपीरियंस कैसा रहा कैसे आपने इसको ओवरकम किया जो भी आपके पास प्रॉब्लम्स आए उसका कुछ बिट जरूर शेयर कीजिए तो अच्छा लगेगा <laughs> मेरी लाइफ का दो सिद्धांत है कभी धीरज नहीं घुमाना चाहिए किसी भी काम के अंदर और सोशल एक्टिविटी के लिए और समाज के लिए आप कुछ मांग रहे हो तो इसमें दिल को कभी दुख नहीं लगना चाहिए कि किसी ने ना बोल दिया तो चलो ये तो क्या है मांगते रहना चाहिए लोगों के लिए मांग रहे हैं इसमें कभी भी हताश नहीं होना चाहिए और जब आपका एक दो प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाता है बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं रहती लोगों को एक दफा कॉन्फिडेंस बिल्ड अप हो जाता है कि नहीं ये पैसा राइट जगह पे जा रहा है और राइट हो रहा है तब लोगों को सामने से आपको ढूंढ के आएंगे और बोलेंगे कि मुझे कुछ देना है कुछ ऐसी जगह है तो बताना मैं एक चार दिन पहले का मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं एक हॉस्टेल का कंट्रेक्शन चल रहा है अभी डांग आहवा के अंदर तो वहां पचास लाख का बांधक का डोनेशन तो मिला लेकिन लेबर के लिए नौ लाख की रिक्वायरमेंट थी और कंट्रक्शन काम स्टार्ट हो गया था और वहां ने संचालकों ने मुझे किया कि दिनेश भाई ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और भी ये सिचुएशन में हम पैसा कहाँ से निकालेंगे तो एक मेरे पड़ोस में एक अमेरिकन लोग रहते है यहाँ ऐसे सूरत के ही है लेकिन अभी उसका पूरा कारोबार रहना अमेरिका के अंदर है उसने यहाँ आते थे तो बोलते थे कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट मेरी एक्टिविटी देखते थे थे तो बोलते थे। तो हर बोलते हर टाइम कुछ काम है तो बोलना था मुझे लगा कि काम चल रहा था उसको फोटो भेजा और मैंने नीचे लिखा नौ लाख की रिक्वायरमेंट है दूसरे दिन उसने चेक भिजवा दिया अरे वाह बहुत बढ़िया बिल्ड अप करना है है। ये अपने पे रहता है। सही आप बात। आप से काम कर रहे हो लोगों के लिए कर रहे हो कि नहीं एक दफा आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप और धीरज बहुत जरूरी है आप धीरज घुमाना नहीं चाहिए सोशल एक्टिविटी में होगा जरूर होगा टाइम लगेगा लेकिन सक्सेस में चौकस मिलती है जी जी जी दिनेश भाई बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और दूसरों के लिए जब हम काम करते हैं तो निश्चित तौर पे हमें जो है रुकना नहीं चाहिए हमें कोशिश हमेशा जारी रखना है नर्वस नहीं होना है तो आई इस बीच एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हमारे साथ रोशनी जी जुड़ गए थैंक यू दिनेश जी के लिए खास गीत सुनाइए आप बहुत अच्छा गीत गाते हैं आप मणिपुर oh. से आप हैं थैंक यू हाँ मैं दिनेश भाई के लिए मैं एक गाना सुनाती हूँ जी जी जी और मनुआ तो भाबरा है तू ही hmm. जाने तू क्या सोचता है तू ही जाने तू क्या सोचता है भावरे क्यों दिखाई सपने तू सोते जाते जबर से सपने बूंद बूंद नैनो को बूंद मूंद से सपने नैनों को मुंद मुंद, कैसे मैं सकूं राशते गूंज साहे कोई एक तारा एक तारा गूंज साहे कोई एक तारा गूंज साहे कोई एक तारा एक तारा गूंज साहे कोई एक तारा, एक तारा दे में बोले कोई एक तारा एक तारा धीमे तारा गुंज साहे कोई एक तारा, एक तारा, गूंज कोई एक तारा सुन रही हु कोई मैं कहानी पूरी कहानी है क्या किसे है पता किसी के होके ये बिना जानी रुत है ये दो पल रहेगी सदा किसे है पता किसे है पता जो भर से सपने बूंद बूंद नए नूंद कैसे मैं चलूं देखना सकूं अनजाने रास्ते में चलो देख ना सको निरा गा धीमे बोल को एक तारा गुंजाहे को एक तारा एक तारा गंज साहे को तारा आ, रोशनी जी बहुत सुंदर गीत आपने आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है भी अच्छा लग रहा होगा। और हम लोग बच्चों के लिए जैसे तरंग करते हैं। इस के सारे हिस्से है जिन लोगों के साथ हमें जुड़ना हुआ और उनकी कला को देख कर फिर हम लोग उन्हें गेस्ट प्रोग्राम में भी बुलाते हैं और दिनेश जी आपके लिए एक कॉम्प्लीमेंट लिखा है ललित चांदक जी ने लिखा इन सोशल सेवा ऑनरेबल दिनेश जी सर यू आर ट्रू भारत रत्न क्या बात तो तो तो है बहुत और काफी बच्चों के लिए काम करते हैं और खास करके आ, जो बच्चे बहुत ज्यादा मुश्किल में आते हैं एच <laughs> आई वी पॉजिटिव वगैरह हो जाते हैं उनके लिए काम करती हैं और साथ ही साथ शिवानंद जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं कैसे है आप मैं अच्छा हूं सर। और कैसा चल रहा है आपका प्रैक्टिस संगीत का अच्छा चल रहा है सर प्रैक्टिस हो रही है। <laughs> तो दिनेश सर के लिए कुछ गाएंगे आप अपनी कला अपनी कला का प्रदर्शन कीजिए हाँ जी सर मैं अभी 26 जनवरी के पर्व पे एक गाना गाना चाहूंगा जी जी जी सुनाइए तो मेरा तेरा सब कुछ मै मेरा सब कुछ तू आर करम अपना करेंगे हर करम अपना करेंगे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 तू मेरा कर तू मेरा धर्मां तू मेरा विमान है ए वतन महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए दिया है जान भी देंगे वतन तेरे लिए थैंक यू वाह बहुत बढ़िया शिवानंद बहुत सुंदर गीत आपने गाया देशभक्ति का और आज के प्रासंगिक तौर पर आपने 26 जनवरी है गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को आइए आगे बढ़ते हैं एक और जो बात है मैं दिनेश जी से फिर जोड़ना चाहूंगा जी, जैसे कि हमारे युवा हैं आज के कई बार जो है चीजें थोड़ा सा उनके जीवन में जो स्ट्रगल्स आते हैं बच्चों को जो है कई बार एक दुविधा में गुजरना पड़ता है जैसे कि माता पिता है और अपने कलीग्स है तो हर बार हम दे, जब देखते हैं कि कई बार उनके करियर uh, को लेकर काफी समस्याएं भी रहती हैं क्योंकि चॉइसेस बहुत है आज पहले ऐसे होता था चॉइसेस कम थे आपके पास या तो सरकारी नौकरी या तो फिर बिजनेस आप करिए लेकिन आज जो है बहुत सारे मल्टीपल चीजें हमारे बीच में आ गई हैं तो कई बार फिर माता पिता का भी प्यार रहता है कि वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर ही बने हमारा बच्चा इंजीनियर ही बने और बच्चे की अपनी एक चॉइस रहती है कि मुझे कुछ और करना है और तीसरा बच्चे का प्रॉब्लम ये रहता है कि उनके कलीग्स जो हैं वो छूट रहे होते हैं वो कहीं और जा रहे होते हैं उनके साथ भी उनको रहना होता है तो यहाँ एक त्रिवेणी जो चीज आती है कि माता पिता का सुने या अपनी चॉइस को देखें या फिर अपने कलीग्स अपने दोस्तों के साथ जाए ऐसे कश्मकश में आप क्या कहना चाहेंगे क्योंकि आप एक सफल बिजनेसमैन हैं और काफी अनुभवी हैं तो मैं चाहूंगा कि हमारी यूथ जो शिवानंद जैसे लोग हैं अब कई बार संगीत का भी टैलेंट उनके अंदर होता है माता पिता कहते हैं संगीत ठीक है भाई उससे रोटी रोटी कुछ मिलने वाला नहीं है आपका शौक शौकियाना रखिए आप बिजनेस करिए या फिर आप उस पढ़ाई में ध्यान दीजिए ऐसा भी होता है तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें कि हम अपने टैलेंट को दिखाएं उसके ऊपर काम करें या फिर माता पिता की बात सुने तो <laughs> मैं चाहूंगा क्या बताइए चौकस मेरा ऐसा मानना है कि माता पिताजी का आग्रह रहता है बच्चों पे हम्म और उसका हक भी है मैं मेरे खुद की ही बात बताऊंगा तो शायद इसमें से सब कुछ जो भी किया उसका आंसर मिल जाएगा <laughs> जी जी जी मैंने ऐसे तक मैंने ऐसे तक साइंस लिया था और आगरा था वो एक हेल्थ सेंटर में काम कर रहे थे तो उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि भाई कुछ डॉक्टर या कुछ बन के वो कुछ सरकारी नौकरी में लग जाए हुँ, लेकिन हुँ। मेरा टैलेंट इतना नहीं था मुझे पता था कि भाई कितनी भी बुक पढ़ेंगे तो याद ही नहीं रहता है तो ये मेडिकल लाइन कैसे बारहवीं कक्षा तो मैंने 42 के साथ पास कर लिया लेकिन 42 में तो कुछ मिलने वाला नहीं है मिलने वाला नहीं था मेरे ध्यान में पहले से ही था कि कुछ अलग करना है तो मैंने साइंस पास करके आर्ट्स में एडमिशन लिया और ग्रेजुएशन मैंने आर्ट्स में किया वहा मैं सोशल एक्टिविटी में भी कॉलेज के टाइम पे बहुत जुड़ा हुआ था और मुझे लगा कि गुजरात विद्यापीठ में शायद मेरा एडमिशन हो जाता है तो मैं कुछ कर पाऊंगा जो मेरे दिमाग में और दिल में है और लगभग बाई चांस मेरा एडमिशन हो गया एमएसडबू के लिए गुजरात विद्यापीठ में एम एस डब्ल्यू करने के बाद लगा के भाई सरकारी नौकरी तो नहीं करनी है वो टाइम तो एम एस डब्ल्यू क्लास वन क्लास टू की जॉब तुरंत मिल जाती थी हम्म और सूरत में मैंने मेडिकल स्टोर चलाया जो मेरे लाइफ पहले कभी भी कुछ आया ही नहीं था हम्म लेकिन आपको कहीं कहीं सेटल होना है और आपके पास कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है तो वो आपको पकड़ लेना चाहिए क्योंकि आप एक दफा प्लेटफॉर्म अपना बनाएंगे तो कुछ डेवलप होगा और मेरा चौकस मानना है कि जब तक आप स्थलांतर एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाएंगे आज किसी भी अब पूरे दुनिया की आप हम बात करें लोगों ने माइग्रेशन किया है उसकी प्रगति हुई जिन लोगों ने माइग्रेशन नहीं किया है उन लोगों की इतनी प्रगति नहीं हुई आज एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे तो न, नया एटमॉस्फेयर मिलेगा नया वातावरण मिलेगा आपके अंदर जो छुपी हुई स्किल बाहर निकालने का चांस मिलेगा ये सोच के मैं सूरत के अंदर आया और मैंने मेडिकल स्टोर स्टार्ट किया मैंने छह महीने में पूरा मेडिकल का जो स्ट्रक्चर था समझ लिया लेकिन आपके पास जो स्किल है, है लेकिन जी, कभी -जी, कभी माँ बाप का आग्रह रहता है अपने जो सहद है उसका भी आग्रह वो तो मेडिकल में चला गया इंजीनियर में चला गया मैं तो अभी कॉमर्स कर रहा हूँ बी ए बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रहा हूँ तो ऐसे हताश होने की कोई जरूरत नहीं है आप में जो टैलेंट है वो आपको बाहर निकाल के ही आप उसमें प्रगति कर सकते हैं हम कर्णावती में पढ़ते थे तब रात को सब चाय पीने के लिए एकत्रित होते इसमें मेरा एक एल डी इंजीनियरिंग में दो तीन फ्रेंड थे सिविल हॉस्पिटल के अंदर जो हॉस्पिटल है वहाँ मेडिकल लाइन में थे और मैं ही एक ही अकेला था जो बैचलर ऑफ आर्ट कर रहा था अच्छा बैचलर ऑफ आर्ट करके ग्रेजुएट करेंगे क्या लेकिन एक मन में था कि भाई अपने पास कुछ तो स्किल है कुछ उसका यूज करके करेंगे जी जी। तो सूरत में आए हम सूरत में आने के बाद आपको स्ट्रगल करना पड़ता है स्ट्रगल नहीं करेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है लेकिन फादर को भी मदर को भी जो भी फैमिली हमारा बैकग्राउंड है, है इन लोगों न, इन लोगों को भी समझाना थोड़ा कठिन है लेकिन जब आप कुछ करने लगते हो तब उन लोगों को पता चलता है की नहीं अभी मेरा बेटा अच्छे लाइन पे चल रहा है हम्म hmm. आप कभी भी माँ बाप को भी मैं यहाँ घने बच्चे मेरे पास आते हैं स्कूल के कारण मैं माँ बाप को आग्रह नहीं बोलता को आप आग्रह मत कीजिए hmm. इन बच्चे को इसमें रुचि है वो में आगे आप आगे बढ़ाइए उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं आज कहीं बच्चों ने मैंने नाइनटीन नाइनटी में स्कूल स्टार्ट किया है तो गुजरात की जीबीएससी की एग्जाम ग्रेजुएशन करवा के मैंने दिलवाया तो क्लास hmm. वन क्लास क्लास ऑफिसर बन गए आपको मेडिकल या इंजीनियर बनाने की कोई, कोई जरूरत नहीं है आप कॉमर्स या आर्ट्स लेके भी बच्चा अपने हुनर के माध्यम से आपको सर्विस ही कराना है तो ये अलग अलग ले। आज आज आईपीएस एस ऑफिसर है पूरे भारत के अंदर आप उसके सर्वे कीजिए हिस्ट्री और जो जियोग्राफी में ही सब ग्रेजुएशन किए हुए लोग आए आई एस ऑफिसर हाँ जी भारत का तंत्र चला रहे हैं तो ये ये माँ बाप को भी समझने की जरूरत के ऑप्शन जरूर बहुत है और ऐसे आग्रह नहीं रखना चाहिए कि हम यही उसको पढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा उस ऑप्शन के आधार पे बच्चा अपना कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं कहीं दफा ऐसी भी घटना सामने आती हैं और तब बहुत दुख लगता है कि आज माँ बाप ने भी बाईस साल तक अपने बच्चों के लिए अपनी पूंजी अपनी शक्ति सब उसके पीछे लगाया है लेकिन एक जीत के कारण कभी अभी चर्चा भी बन जाती है समाज के अंदर ऐसे बहुत से किस्से सामने आते हैं तो ये सब बात में ध्यान में रखने की भी जरूरत है और कभी भी किसी के साथ कंपटीशन या कम्पेरिजन नहीं करना चाहिए है हु, हु. तो आज इतने पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने लोग एक चेहरे जैसे कभी कोई हम दिखते ही नहीं कोई मिलेगा भाई नहीं ऐसे <laughs> ये ये अपने अपने अपने अपने जो अपनी जो याद है अपनी है है है वो तो भगवान ने को दिया हुआ ही है, उसको हम कैसे बाहर निकाल उसका प्रयत्न करना चाहिए इसी को भी माँ बाप को भी अपने में जो सूपा हुआ है वही बात हम आगे लेके जाएंगे वो उसको निकालने के तो उसमें अच्छी तरह से पूरी सफलता भी मिलती है यहाँ डायमंड इंडस्ट्री के अंदर मैं आपको एक बात बहुत अच्छी है बात बताता हूँ स्टूडेंट के लिए और यंग जनरेशन लोग ये इंडस्ट्री को क्यों चॉइस नहीं कर रहे हैं? मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा समझ नहीं। जिसने स्कूल नहीं देखा है वो लोग हर महीने पांच लाख का वर्क काम कर रहे हैं आज डायमंड इंडस्ट्री के अंदर वेल्यू एडिशन का जेम्स ज्वेलरी सेक्टर में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए आज आपको एक पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है आप सिर्फ इंटरनेट माध्यम से वेबसाइट के माध्यम से अपना बिजनेस जिसके पास हुनर है प्रोग्राम बनाना ये सब करना तो उसके माध्यम से ये बिजनेस अपना डेवलप कर सकते है जी। आज की तारीख के अंदर जेम्सोन ज्वेलरी सेक्टर में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है के स्टूडेंट अपना कैरियर भी आज हम अलग अलग यूनिवर्सिटी के साथ मैंने वो, वो भी जी जी पी माध्यम से स्टार्ट करवाया है हम यूनिवर्सिटी में जाके ये पट, तीन घंटा का लेक्चर रखते हैं वहां जाके और जो लोग ग्रेजुएशन करके बाहर निकल रहे उन लोगों को हम बोलते कि इसमें इतनी इतनी अपॉर्चुनिटी है हाँ नॉलेज लिया है वो काम लगने वाला ऐसा नहीं है आपने मेकेनिकल इंजीनियर सिविल इंजीनियर इलेक्ट्रिक इंजीनियर कॉम्प्यूटर इंजीनियर जो भी बने हैं लेकिन ये सब जगह पे एजुकेशन जरूरी है काम भी लगेगा लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है आप मेके इंजीनियर बनेंगे तो आप गाड़ी ही करेंगे। आप बने तो आप का, का दूसरा भी इसमें से बहुत अपॉर्चुनिटी के जिसमे आपको रुचि है अभी वो रुचि आप स्वीकार कर लेते तो आपका एजुकेशन इसमें भी इम्प्लीमेशन कर सकते हैं हम्म माध्यम से बहुत अच्छी कमाई भी हो सकती है बच्चों के लिए और माँ बाप को तो ऐसा ही है कि मेरा बच्चा कुछ कमा के लाए तो ये सब सब चीज अलग अलग बहुत चीज चीज है कि जिसके माध्यम से अलग से मैंने आज ग्रेजुएशन आर्ट्स में किया एम एस सोशल वर्क में किया और मैंने <laughs> मेडिकल चलाया <laughs> <स्टौर्ट> <laughs> तो ये ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो और किसी को भी किसी को आग्रह नहीं रखना चाहिए की वही करे उसमे <laughs> टैलेंट है उसको करना देना चाहिए मेरा ऐसा एकदम क्लियर मानना है जी जी जी दिनेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे युवा साथियों को इससे ये पता चल जाता है कि आपको अपनी स्किल के बारे में तो पता ही है कि आप क्या कर सकते हैं जैसे दिनेश जी को अपना स्किल पता था कि मैं पढ़ाई में अव्वल हूँ या कुछ अलग करने में अव्वल हूँ तो उन्होंने अपने ऊनर को समझा है तो मैं भी यही चाहूंगा कि आप अपनी क्वालिटी को अपने ऊनर को अपने स्किल्स को पहचानिए आपकी अपनी रुचि को पहचानिए और उस ओर काम करना शुरू कर दीजिए फिर एक्सवाई जेड आपको लग रहा है कि माता पिता का फोर्स है या कलीस का फोर्स है उन सभी को हाँ बोल दीजिए काम अपना ही कीजिए क्योंकि अब इनको ना तो नहीं बोल सकते ना माता पिता को आप डायरेक्टली ना नहीं बोल सकते उनका प्यार है उन्होंने आपके लिए मेहनत किया है उनके पैर चाहिए उनके आशीर्वाद लीजिए और अपनी कला का प्रदर्शन उनके सामने करके दिखाइए वो लोग जितना सोचते हैं आपको समझो आपका लड़का दस लाख वो समझते हैं कि आप दस लाख कमाए आप बीस लाख कमा के उनका सामने रखेंगे तो निश्चित तौर पे वो कभी पूछेंगे नहीं आपने ऐसा क्यों किया उनको तो अच्छा लगेगा कि भाई मेरे बेटे में इतना हुनर है कि मेरी बात को ना भी नहीं कहा और अपनी बात को भी उन्होंने मेरे सामने इस तरह से रखा जिससे मैं खुश हो जाऊं तो ये चीजें है कि आपको अपनी स्किल्स को इतना अच्छी तरह से डेवलप करना पड़ेगा अपने आपको इतना अच्छी तरह से समझना होगा ताकि आप अपनी चीजों को बहुत अच्छी तरह से आगे ले जा सकते हैं और सर का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि चाहे आप पढ़ाई किसी भी डिग्री का आप, आपका पास हो लेकिन फिर भी आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं ये आपके ऊपर है और आप देखिए जहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छा है वहाँ पर आप अपने आप को साबित कीजिए तो वो ज्यादा बेटर होगा है ना <laughs> तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि अब वक्त हो गया है और जाते जाते मैं फिर से रोशनी जी को कहूँगा कि रोशनी जी एक और खूबसूरत सा गीत सुना दीजिए और फिर दिनेश जी का एक छोटा सा मैसेज और अनुजा जी का एक मैसेज करके हम पूरा करेंगे जी हा एक गाना सुनाती हूं कच्चे धागे फिल्म से ढागे परखोदा आसमानी खा आसमानीज सब है मे तुझी दू दे नाय खबर बाल माँ कच्ची मच्चे दागे सच्चे प्यार के न तो ना तिर बिन तीरबिंद बिन बिंदी जीना मर जाना दुलना बिन बिंदी जीना मर जाना दुलना तेरे बिन नहीं जीना मर जाना धोलना तेरे बिन नहीं जीना मर जाना धोलना कुछ नहीं हाथ मेरे सब कुछ ले गया तो छोड़ गया बस यादे कितने गीत थे इन हाथों तो पर अब कितने तू कहा खो गया बेवफा हो गया प्यार तिरबीन तिरबिन नहीं जीना मर जाना धुलना नहीं जीना मर जाना धुलना बहुत बहुत ही बढ़िया गाया आपने बहुत मजा जी, आया है आपकी बहुत बहुत बहुत। तो अनुजाइड कीजिए हाँ, हाँ, बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है दिनेश जी का हम हाँ, उनसे हाँ, और इंस्पायर होंगे जैसे उन्होंने कहा की आपके अंदर अगर हुनर है तो आपके अंदर पेशेंस रखना चाहिए तो मैं भी यही बोलती हूँ सभी को कि पेशेंस होना आपके अंदर बहुत जरूरी है और एक न एक दिन हमें कामयाबी मिल जाएगी अपने आप के ऊपर विश्वास होना चाहिए तो मैं जो बोलूंगी हम होंगे कामयाब मन में है थूरा थूरा है विश्वास विश्वास पूरा थैंक यू जी जी बहुत ही प्यारा सा मैसेज और इसी के साथ दिनेश जाते जाते मैं कि एक और छोटा सा मैसेज कोट करे आपको जो मैसेज अच्छा लगता है वो मैसेज जरूर सुनाइए हमें खूब खूब आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जी इस सीरीज को युवा के लिए उसके दिए सोच के लिए आपने जो ये प्रोग्राम रखते हो उसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को खूब खूब खुँ धन्यवाद मेरा एक ही कहना है कि जीवन की प्रगति के लिए धीरज रखना चाहिए और माइग्रेशन में होने के लिए कभी भी रेडी होना चाहिए बिना माइग्रेशन कभी भी कोई भी व्यक्ति उसका खुद का नया प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है तो नहीं कर सकते है तो दो चीज शायद युवा वर्ग अपने मन में रखेंगे तो सफलता चौक्स युवाओं को मिलेगी चलिए दिनेश जी बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया युवाओं के लिए खास करके जो लोग माइग्रेट होना अच्छा लगता है उन्हें दूसरी जगह जाके सीखना अच्छा लगता है समझना अच्छा लगता है अपने स्थान को छोड़ना आसान जो फील करेगा वही सफलता के आयाम बीच छुएगा क्योंकि अगर वो एक ही जगह बैठा रहेगा तो कुए जैसा कहते हैं मेंढक बन जाएगा अगर वो वहां से निकलेगा तो वो अपॉर्चुनिटी बहुत है वो पक्षी बन सकता है शेर बन सकता है बहुत कुछ बन सकता है क्योंकि अगर मेंढक की तरह एक ही जगह स्थित रहेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा तो चलिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल और बहुत अच्छी बात दिनेश जी ने बताया है और मैं चाहूंगा कि दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड शिवानंद बहुत, -बहुत, बहुत ही प्यारा सा नई वक्त गीत आपने सुनाया आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही और फिर से एक बार जय हिंद जय भारत और भारत का जो संविधान है हम सभी के लिए उसे फॉलो कीजिए और हम सब अलग होते हुए भी भी एक है है है यही संदेश संविधान का है। किसी जाति धर्म या रंग को को नहीं लेकिन इंसानियत देती है। और इंसानियत ही हमारे अंदर है हम सभी को एक रूप में देखें चाहे महिला हो या पुरुष हो बच्चे हो या सब हम सब भारतीय हैं किसी भी राज्य में हैं किसी भी भाषा की बोली हम बोलते हैं लेकिन फिर भी हम सब भारतीय हैं तो यही संविधान कहता है हम सब एक हैं तो इसी एकता के साथ फिर से एक बार आप सभी को गणतंत्र तो दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और फिर से एक बार दिनेश जी एंड अनुजा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं है करते हैं जय हिंद जय भारत ओम शांति सबके मन को तो भाती है बातें मुलाकातें आओ हम सब मिलकर बढ़ाए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 बाते मुलाकाते